ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हो गया था द्वितीय अधिकरण का विचार प्रारंभ हुआ था अधिकरण सार तथा भाष्य का थोड़ा सा विचार हो गया था किंतु द्वितीय अधिकरण हम लोग प्रारंभ से ही देखेंगे द्वितीय अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण कर लें अर्थानुसंधान करें फिर भाषा भाषानुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को देखा जाएगा स्वात्मतया स्वात्मतया ब्रह्मा ब्रह्मा थवा अजानीया दुख दुखी विरोधत औको विरोधोत आत्मता गृह महावाक्यशिष्या्रहय पूर्व अधिकरण में बताया गया ब्रह्म साक्षात्कार के लिए श्रवणादि की आवृत्ति अधिकारी विशेष को करनी चाहिए ये बताया गया अब उस आवृत्ति को विषय बना करके संशय बताया जा रहा है और ये पक्ष, ये तीन अंश यहां पर बताए जा रहे हैं तो ग्ञात्रा तृतीया का एक वचन है यानी जिसने परोक्ष रूप से श्रवण मनन से ब्रह्म को जान लिया उसे ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए सिद्धांती कहते हैं विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निधि करो निधिध्यासन करने का अर्थ होता है परोक्ष रूप से जान लिया है जिसे उसे पूर्व मैं के रूप में गृहीत हो रहा है जो उपाधिभूत कार्यक्रम संघात उसको अहम वृत्ति का विषय बनाने से हटाना है और श्रवण मनन से निर्धारित ब्रह्म स्वरूप को मय के रूप में ग्रहण करना है ये तो निर्गुण ध्यान हो जाएगा निधि ध्यास और कहीं कहीं सगुण ध्यान भी बताया हुआ है दोहर विद्या आदि में वह ध्यान भी सगुन ब्रह्म का सगुन ब्रह्म का शास्त्र के अनुसार स्वरूप जिसने जान लिया है उसे अपहत पापमत्वादि गुण से विशिष्ट दहर आकाश का अपने से भिन्न अपने स्वामी के रूप में ध्यान करना चाहिए या मैं के रूप में अपत पापमत्वादि गुण से विशिष्ट दहर आकाश शब्दित परमात्मा का ध्यान करना चाहिए ये संशय है सगुण ब्रह्म में भी जहां पर अहंग्रह उपासना बताई जाती है वह भी विषय है और निधिध्यासन जिस ब्रह्म का करना है निधि ध्यान में भी आवृत्ति है सगुण ब्रह्म के ध्यान में भी आवृत्ति है ये विषय है और उसे विषय बना करके आवृत्ति को ये बताया जा रहा है कि ज्ञात्रा यानि शास्त्र के अनुसार चिंतनीय का स्वरूप परोक्ष रूप से जान लिया है जिसने ध्यान के लिए जिसका ध्यान करना है उसके स्वरूप का अपेक्षित ज्ञान जिसको हुआ है निश्चयात्मक ध्येय के स्वरूप का उसे कहा जा रहा है यहां पर ज्ञाता शब्द से तृतीया का एक वचन है ज्ञात्रा तो ज्ञान ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान हो चुका है उसके बाद ग्रहण भेद तया करना है कि अभेद तया उसे नहीं कहा जा रहा यहां अधिकारी ध्यान अधिकारी ध्यान अधिकारी को भी ध्यान करने के लिए ध्यय के स्वरूप का ज्ञान अपेक्षित होता है तो जिसको ध्येय के स्वरूप का ज्ञान है लेकिन अभी ध्यान साधना में अधिकृत है ऐसे व्यक्ति को यहां पर इस तृतींत पद से लेना उसका साधन है ध्यान ग्रहण ग्रहण है ध्यान तो उसे अपने चिंतनीय परमात्मा का जो ग्रहण करना है वो अपने स्वात्म हाँ, स्वान्यतया है हाँ, स्वान्यतया हवाण्यतयानी अपने से भिन्नतया उसका ग्रहण करना चाहिए स्व यानि स्वयं ध्यान करता और स्वस्मात स्वस्मात्न्य तस् भाव स्वाण्यता का अर्थ होता है अपने से भिन्नता तो ध्यान करने वाला ध्येय का ध्यान अपने से भिन्न अपना स्वामी समझ करके अपने को उसका सेवक समझ करके करेगा एक विकल्प वाह यानी अथवा दूसरा विकल्प है आत्मतया अथवा है ना तो ये विकल्पांतर को बताने के लिए कि ब्रह्म का ध्यान मय के रूप में करेगा इस प्रकार ये विकल्प बात ध्यानावृत्ति जो करनी है वह भेदे करनी है ध्येय को भिन्न समझ करके या अभेदे करनी है खाली इतना कहा कि वह आवृत्ति करो लेकिन वह आवृत्ति स्वभिन्न तया करनी है या स्वाभिन्न तया करनी है इसका निर्धारण करने के लिए ये अधिकरण है पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं अन्यत्वेन ये पूरो की है ब्रह्म अन्य पूर्वार्ध से ब्रह्मपद की अनुवृत्ति आएगी ज्ञात्रा पद की भी अनुवृत्ति आएगी यहाँ पर विजानियात कर्तवाच्य होने से वहां ज्ञात्रा तृतीयांत है उसे प्रथमांत करना ज्ञाता अन्यत्वेन न ब्रह्म विजानियात ऐसा वाक्य बनेगा ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी ज्ञाता को अपने से भिन्न रूप से ब्रह्म को ग्रहण करना चाहिए जानना चाहिए यानी ध्यान करना चाहिए विजानियात यानी ध्यायत। ध्याता अपने से भिन्न हमारा स्वामी ब्रह्म है इस रूप में ब्रह्म का ध्यान करें यह पूर्व पक्षी कह रहे हैं हां हां तो अपने से भिन्नतया ध्यान करें ग्रहण करें कहा ऐसा क्यों तो पूर्व पक्षी के अनुसार ध्येय जो ब्रह्म है और ध्याता जो जीव है इन ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं अंधकार और प्रकाश का जैसा स्वभाव परस्पर विरोधी हैं इन दोनों का एकत्व तो नहीं हो सकता स्वभावतः तो विरोध होने से ऐसे जीवात्मा और परमात्मा का भी स्वभावभूत तो धर्म अलग अलग है परमात्मा सर्वथा दुख से रहित है ध्येय ब्रह्म उसमें दुख नहीं है इसलिए उसे कहा जाता है अदुखी उसमें एक धर्म रहेगा अदुखित्व तो यानी दुखा भाव और जीव को कभी दुख छोड़ता नहीं है हमेशा उसके पीछे लगा रहता है जिस जिसके पास हमेशा दुख रहता है वो है दुखी उसमें रहता है दुखित्व तो एक धर्म यानी दुख तो ध्याता जो जीव है वो दुखी है उसमें दुखित्व तो धर्म है और दुखा भाव है उसका विपरीत धर्म और वो है परमात्मा में तो अदुखी दुख, परमात्मा का दुखी जीव के साथ अभेद नहीं हो सकता जब ये परस्पर विरोधी धर्म हैं, तो इन दोनों का अभेद ग्रहण कैसे होगा फिर तो अंधकार का भी प्रकाश के रूप में ग्रहण यथार्थ मानना पड़ेगा और हो जाए ऐसा करना पड़ेगा यह पूर्व पक्षी ने कहा प्रत्यक्ष विरोध दिखाया सिद्धांती की प्रतिज्ञा है ज्ञात्रा और ब्रह्म पद की अनुवृत्ति आती है पूर्व श्लोक से और पाद में सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कि ज्ञात्रा ब्रह्म एव गृह्यता ये प्रतिज्ञा हो जाएगी सिद्धांति की गृहतां ये कर्मवाच्य होने से ज्ञात्रा तृतीयांत ही रहेगा ज्ञाता को ब्रह्म का आत्म रूप से ही ध्यान करना है सिद्धांती एवकार लगा रहे हैं एवकार व्यावर्थक है भेद का स्वभिन्नतया अपना स्वामी ब्रह्म को समझ करके अपने को ब्रह्म का दास समझ करके ये भेद ज्ञान भेद ध्यान नहीं करना है भेदेन ग्रहण नहीं करना है ये योकार बता रहा है अब तु ब्रह्म का अभेदेन ही ग्रहण ज्ञाता को करना है ब्रह्म तो ज्ञात्रा ब्रह्म आत्मत्व गृह्यता यह सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताने वाला पद है अतः अतः का अर्थ होता है अस्मा अतः यानी इसी कारण से ध्यान करने वाले को ब्रह्म का ध्यान स्वाभिन्नतया ही करना है मय के रूप में ही करना है का इसी कारण से कह रहे हो तो वो कारण कौन है तो कारण बताया जा रहा है प्रथम पाद में कि औपाधिको विरोध जो तुम्हें विरोध दिख रहा है ध्याता जीव में और ध्येय ब्रह्म में दुखित्व अदुखित्व रूप यह विरोध स्वाभाविक नहीं है पूर्व पक्षी स्वाभाविक विरोध समझ रहे हैं यानी जीव का दुखित्व यानी दुख ये धर्म मान रहे हैं वास्तविक स्वाभाविक और परमात्मा को दुखाभाव से युक्त स्वाभाविक समझ रहे हो तो ठीक है वास्तविक है लेकिन जीव में दुखित्व ये जो है यहाँ पूर्व पक्षी के अनुसार वो उसका स्वाभाविक गुण है स्वाभाविक है पूर्व पक्षी के अनुसार और सिद्धांति के अनुसार औपाधिक है कल्पित है वे एक प्रकार से दुख धर्म जिसका है अंतकरण का उसे ही आत्मा मान रहे हैं अन्नमय कोष प्राणमय कोष और मनोमय कोष से तो भिन्न मान रहे हैं आत्मा को वैशेषिक नैयायिक मीमांसक ये तीनों अन्नमय कोष जो स्थूल शरीर है इससे भिन्न मानते हैं आत्मा को इसलिए चार वाक से अलग है अस्तिक है वेद भी कहता है देह से अतिरिक्त आत्मा है ये भी मान रहे देह से अतिरिक्त आत्मा है और प्राणमय कोष से भी अतिरिक्त कर्म इंद्रिय तथा पंच प्राण प्राणमय कोष कहलाता है उससे भी अतिरिक्त आत्मा को मान रहे हैं वे लोग भी प्राण ही या कर्म इंद्रियों को ही आत्मा नहीं मानते और मन भी उनके यहां अंतकरण है बाह्य बाह्यकरण अंतकरण भेद से दो करण है मानस प्रत्यक्ष होता है समस्त ज्ञान में साधारण कारण मन होता है वो अंतकरण है और उससे भी अलग आत्मा है लेकिन विज्ञानमय कोश जो बुद्धि है उसे ही वे आत्मा मान लेते हैं वही कर्ता-भोक्ता है और ये तीनों आस्तिक दर्शनकार के अनुसार विज्ञानमय कोष जो बुद्धि है वही आत्मा है और विज्ञान में कोष रूपा जो बुद्धि उसकी जो अहम वृत्ति है का प्रवाह क्षणिक अहमवृत्ति का प्रवाह विज्ञानवादी के अनुसार जो बौद्ध है क्षणिक विज्ञानवादी वह आत्मा है और यहाँ वो अहम वृत्ति आत्मा नहीं वैशेषिक न्यायिक और मीमांसकों के अनुसार वह अहम वृत्ति जिसकी बनती है वह बुद्धि विज्ञानमय कोष है वो आत्मा है वे तीन कोषों से तो आत्मा का विवेक कर लेते हैं लेकिन विज्ञानमय कोष को ही वास्तविक आत्मा मानते हैं और उसका ये दुख धर्म है इसलिए 24 गुणों में जो दुख बुद्धि यानी ज्ञान सुख दुख इच्छा राग द्वेष कृति ये सब आत्मा के विशेष गुण मानते हैं ना वैशेषिक तार्किक नहीं आई तो उनके अनुसार ये समूह संबंध से आत्म मनस संयोग से दुख उत्पन्न हो रहा है और वास्तविक ही उत्पन्न हो रहा है आत्मा में ही रह रहा है समूह संबंध से आत्मा दुखी है और वो अनेक है उनके अनुसार जीवात्मा आपस में अनेक है उनका भी परस्पर भेद है और परमात्मा का भी जीवात्माओं से भेद है भेदवादी है वे तीनों भी उनके अनुसार यहाँ पर दुखी जीव वास्तविक ही है उसमें दुखित्व तो धर्म है लेकिन वेदांती तो इस विज्ञानमय कोष से भी अभ्यंतर जो आनंदमय कोश है उसे आत्मा मानेंगे कौन सांख्य और उनसे भी उस आनंदमय कोश से भी अभ्यंतर जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया निर्विकार चेतन है साक्षी वो आत्मा है उसमें दुख नहीं है दुख धर्म गीता के अनुसार क्षेत्र का है इसलिए और जो क्षेत्र विशेष को ही आत्मा मान रहे हैं उनकी वह भ्रांति है इसे दिखाने के लिए और वो विज्ञानमय कोष से अभ्यंतर और आनंदमय कोश उससे भी अभ्यंतर जो साक्षी हैं उसमें दुख नहीं है और जो दुखित्व तो दिख रहा है वह उपाधि भूत विज्ञानमय कोश के साथ साक्षी का अविद्यक तात्म्य होने के कारण प्रतीत हो रहा है इसलिए वो औपाधिक धर्म हुआ विज्ञानमय कोष रूपी उपाधि का धर्म अधिष्ठान भूत आत्मा में आरोपित हुआ इसलिए विज्ञानमय कोष रूपी उपाधि से विविक्त जो साक्षी है वह भी अदुखी और परमात्मा भी अदुखी तो दोनों में अदुखित्व तो अदुखित्व तो ही समान धर्म है विषम धर्म नहीं है इसलिए औपाधि को जो तो तो विरोध जो दुखित्व अदुखित्व कृत विरोध प्रतीत हो रहा है वह विरोध उपाधि को लेकर के है अतः शब्द का इसी कारण से यानी विरोध औपाधिक होने से अतः शब्द है अस्मत कारण अस्मत कारण है विरोध से औपाधिकने कलित वो कल्पित भेद बताएगा दुखित्व अदुखित्व, रूप विरोध कल्पित भेद विषयक होने से वो कल्पित भेद हैं, वास्तविक अभेद ही है और जो वास्तविकता है उस स्वरूप का ध्यान करना है जीव भी अदुखी, अदुखी, परमात्मा भी अदुखी, इसलिए जीव को अध के रूप में परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए ये यहां पर कहा गया औपाधिको विरोधो अतः आत्मत्वेन एव गृहताम और इसमें शिष्टाचार भी तो प्रमाण होता है ना तो अभेद श्रुति के आधार पर शिष्ट लोग परमात्मा का मय के रूप में ही ग्रहण करते हैं तो कहते हैं गृहंती एवं महावाक्य अहम् ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों से ब्रह्म का मय के रूप में ही अधिकारी ग्रहण करते हैं तो एवं यानी आत्मना एवं शब्द का अर्थ है आत्मना तो आत्मत्वे एवं का अर्थ निकलेगा महावाक्य ही गृहती महावाक्य के आधार पर ब्रह्म का ग्रहण करते हैं और केवल स्वयं ग्रहण करते ऐसा नहीं अपने अनुयायियों को जो अभेद रूप से ब्रह्म का ग्रहण करने में अधिकारी हैं उन्हें ब्रह्म का एतदात्म सर्वं तत्सत स आत्मा तत्वसी शेतकेत तो इत्यादि वाक्यों से आत्मूप से ही ग्रहण कराते हैं ग्रहयन्ती, ग्रहयन्ती। ग्रहयन्ती में नीच करज प्रतः निजंत ना तो गृहते महावाक्यशिष्या्रहयतीशिष्या अपने अधिकारी अनुयायी और उनको अभेद रूप से ही ब्रह्म का उपदेश करते हैं ग्रहण कराते हैं ज्ञान कराते ज्ञापन कराते हैं ग्रहयंत यानी ज्ञापयती इस प्रकार ये सिद्धांत द्वितीय श्लोक के द्वारा इस अधिकरण का बताया गया भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बता रहे हैं भाष्य की अवतरण टीका अवतरणीका उसे देखिए पूर्वत्र पूर्व ध्यानादे आवृत्ति ताम उपजीव्य तत्व ध्यानावृत्ति काले किम् अहम् इति, इति मत स्वामी ईश्वर, कि ब्रह्मत मस्वामी ईश्वरिक्यभेद संशय आह इति। तो भाष्य का यह अवतरण है टीका में टीकाकार कह रहे हैं कि पूर्वत्र पूर्वस्मिन पूर्व अधिकरण में ध्यानादि की आवृत्ति बताई गई करने के लिए तत्व साक्षात्कार के साधन के रूप में अधिकारी विशेष को ध्यानादि की आवृत्ति करनी चाहिए यह सिद्धांत तो पूर्व अधिकरण में बताया गया अब कहते हैं ताम उपजीव्य ताम यानी ध्यानादि आवृत्तिम ताम ये सरोनाम आवृत्ति का परामर्शक है तो ध्यानावृत्तिम उपजीव्य उपजीव्य का अर्थ है आलंब्य आलंबन करके विषय बना करके ध्यानावृत्ति को विषय बना करके जो तत्व ज्ञानाथम ध्यानावृत्ति काले किम अहम् ब्रह्म इति ध्यात वो ध्यानावृत्ति के समय ब्रह्म का ध्यान मय के रूप में करना चाहिए उतयने अथवा मेरे स्वामी ईश्वर है इस रूप में ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए यह संशय है इति संशय आह ऐसान्वय करिए इस, इस संशय को भस्कर भगवान बता रहे हैं कि कंशय हो क्यों रहा है तो संशय में दो कोटि होती हैं। उन दोनों कोटि में हेतु बताया जा रहा है भेद ऐक्य और भेद इसमें दोन दो समास करके फिर मान शब्द के साथ षष्टी तत्पुरुष समास करेंगे और ये द्विवचन में बनेगा भेद ऐक्य भेदमा पंचमी का द्विवचन तृतीया का द्विवचन भी एक जैसा ही बनता है तो मान शब्द का प्रयोग दोनों के अंत में होने के कारण दोनों के साथ होगा ऐक के मानात भेद मानात जब अलग अलग करेंगे तो एक वचन होगा ऐक के मानात ये हेतु है अहंतया ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए ध्यानावृत्ति ब्रह्म की मय के रूप में करनी चाहिए इस कोटि में हेतु है ऐक्य मानात और दूसरी कोटि जो है मत स्वामी ईश्वर इस कोटि में हेतु है भेदमानात भेद प्रमाण मान शब्द है प्रमाण का परामर्शक तो ईश्वर और जीव का भेद भी अभेद भी बताने वाले प्रमाण विद्यमान होने से भेद ज्ञापक प्रमाण के विद्यमान होने से यह संशय हो रहा है कि ध्यानावृत्ति काल में ब्रह्म का ध्यान ध्याता भेदे न करे या अभेदे न करे इस संशय का हेतु है आत्मा और ब्रह्म के भेद प्रतीक प्रमाण का विद्यमान होना अभेद प्रतिपादक प्रमाण का भी विद्यमान होना दोनों प्रमाण मिल रहे हैं इसलिए यह संशय हो रहा है ये कहते हैं इति भेदमा संशय आहो तो भाष्य में है शास्त्रोक्त स इति इति वा यास्त्रोक्शेषण पर सह ग्रहीत कि मदन परमात्मा का विशेषण है शास्त्रोक्शेण शास्त्री उक्तानि शास्त्रोक्तानि, शास्त्रोक्तानि विशेषणानि यस्य असो शास्त्रोक्त विशेषणः ऐसा बहुरी समास है परमात्मा का विशेषण है शास्त्र के द्वारा बताए गए हैं विशेषण जिसके शास्त्र हैं यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इत्यादि और उस शास्त्र के द्वारा बताए गए विशेषण हैं अपहत पापमत्व विजयत्व विमृत्युत्व विशोकत्व आदि ये जो विशेषण हैं ऐसे शास्त्र हैं अस्थूलम अण इत्यादि उसके द्वारा बताए गए विशेषण हैं अस्थूलत्व अणअनुत्व तो अस्वत्वादि और ये विशेषण जिसके शास्त्र के द्वारा बताए गए हैं ऐसा परमात्मा वो ध्येय है शास्त्र के द्वारा उसे जान लिया ध्येय के रूप में ग्राहे के रूप में उसका हमें ध्यान करना है इस रूप में जान लिया तो अब ध्यान कैसे करें उसका स किम अहम इति ग्रहीतव्य उसको मैं इस रूप में ग्रहण करेगा अधिकारी ग्रहण अथवा मद अन्य मेरे से भिन्न है परमात्मा व शास्त्रोक्त तो विशेषण अभद पापमत्वादी और मैं तो पापमादि दोषों से युक्त हूँ पापा अहम पाप कर्मा अहम पापात्मा पापसंभव इत्यादि वचनों में प्रार्थना में बताया जाता है न हा हाँ। में भी हो सकती है जब अलग पद मानेंगे तो नहीं तो समास करेंगे एक वचन में तो मदन्य अस्मत में उसका लोप हो जाता है ना मत आदेश हो जाता है तो मदन्य मत अन्य मदन्य इति एतद ये संशय हुआ ऐसा संशय होने से इस अधिकरण में विचार किया जा रहा है इस संशय के निवर्तक यथार्थ ज्ञानानुकूल विचार है ये। अब कथम पुनर् आत्मशब्दे प्रत्येक आत्मविषय इत्यादि वाक्य हैं जो पूर्व वाक्य के द्वारा बताया गया संशय है इस अधिकरण का एक अंश इस संशय पर आक्षेप करने वाला संक्षेप संशय पर आक्षेप करने का अर्थ है कि यह बताया जाएगा कि संशय हो नहीं सकता यह संशय जो बताया जा रहा है यह गलत है यह होना नहीं चाहिए ऐसा आक्षेप संशय पर किया जाएगा और इस आक्षेप का निराकरण जब करेंगे तो संशय दृढ़ हो जाएगा यानी संशय हो सकता है निश्चित होगा फिर इस संशय का निवर्तक यथार्थ ज्ञानानुकूल विचार रूप ये अधिकरण सार्थक होगा इसके लिए पहले कथम इत्यादि से संशय पर आक्षेप किया जा रहा है संशय का अनौचित्य दिखाया जा रहा है कथम इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए शब्दाद प्रमित अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि अभेद श्रुतिर ऐक्य निर्णयात संशय आक्षिपति कथम शब्दादेव प्रमित एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में पहले गया और शब्दादेव प्रमितः इस अधिकरण के द्वारा ये निर्णय हुआ अभेद प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि इन श्रुतियों के आधार पर शब्दादेव प्रमितः इस अधिकरण में ऐक्य का निर्धारण हो गया ब्रह्मात्म एकत्व तो का ज्ञापन हो गया है निश्चय हो गया है तो निश्चित अर्थ विषयक संशय नहीं बनता जिस अर्थ का निश्चय है प्रमाण से उस स्वरूप विषयक संशय नहीं बनेगा तो शब्दादेव प्रमित इस अधिकरण से व्यास जी ने स्वयं ही ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञापन कर दिया है उस अधिकरण से एक प्रकार से ऐक्य निश्चय हो गया ब्रह्मात्म एकत्व का निश्चय हुआ तो यहां पर फिर यह संशय कैसे बनेगा कि उसका भेद न ध्यान करना है कि अभेदेन ध्यान करना है तो जब अभेद है तो अभेदेन ही ध्यान किया जाएगा आप अभेद बता चुके हो पहले इसलिए संशय अनुपन्न है ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांति की बात को पूर्व पक्षी भी ध्यान में रख करके सिद्धांति के वचनों में पूर्वापर विरोध दिखा करके संशय की अनुपपत्ति दिखाई जा रही है इस अभिप्राय से कहते हैं कि शब्दाद एव प्रमित इत्यादि अयम आत्मा ब्रह्म इति इत्यादि अभेद श्रुति भी ऐक्य निर्णयात संशय आक्षिपति तो इस निर्णय के आधार पर संशय पर आक्षेप पूर्व पक्षी करते हैं पूर्व पक्षी यानी संशय अनुपन्न है ये बताने वाले पूर्व पक्षी सिद्धांति को तो अभी संशय की उत्पत्ति करनी है। फिर मुख्य पूर्व पक्षी तार्किक आएंगे यहां पर तो कथम पुनः आत्म आत्मशब्दे प्रत्यगात्म विषये सूर्य माने संशय तो अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में और यह आत्मा अपहत पापमा यहाँ पर भी आत्मा शब्द का प्रयोग है और वो आत्मा शब्द का प्रयोग होता है आत्मा शब्द का प्रयोग होता है मुख्य रूप से प्रत्येगात्मा के लिए प्रत्येगात्मा यानी साक्षी के लिए जो दुखों से रहित है उसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग होता है और यह आत्मा अपहत पापमा विजरू विमृत्यु इस वाक्य में आत्मा शब्द का प्रयोग है और उसका अर्थ होता है स्वयं तो इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि आत्म शब्द प्रत्येगात्म विषय आत्म शब्दे का विशेषण है प्रत्येगात्म विषय यानी प्रत्येगात्मा है विषय यानी अर्थ जिसका यह विषय शब्द है अर्थ के लिए शब्द का जो अर्थ होता है ना मुख्य अर्थ तो प्रत्येक आत्म विषया प्रत्येक आत्मार्थक इस अर्थ में वो प्रत्येक आत्म विषय शब्द है तो प्रत्येक आत्म विषयक आत्मा शब्द का प्रयोग यहां पर सुनाया जा रहा है सुनाई दे रहा है सूर्यमाने सती ये सती सप्तमी तो है कथम संशय तो संशय नहीं होना चाहिए का अर्थ है कि आत्मा शब्द के प्रयोग सामर्थ्य से उसका मुख्यार्थ वहां लिया जाएगा तो आत्मा से अभिन्न ही वो है अपत पापमत्वादी विशेषणक परमेश्वर वो ध्याता से भिन्न नहीं है अभिन्न है तो अभेद ध्यान ही होगा ये दूसरी कोटि भेद बनेगा ही नहीं तो इसलिए संशय की अनुपत्ति ऐसा यदि पूर्व पक्षी यानी संशय पर करने वाले कहते हैं तो उच्चे इत्यादि से संशय की उपपत्ति बताई जा रही है संशय को सिद्ध किया जा रहा है तो उच्चे इसका उत्तरण है टीका में भेद श्रुति अनुग्रहत भेद प्रत्यक्षादि प्राबल्यम आलम्बिय संशय उच्यतेकत भेदश्रुतिग्रत्यक्षाद संशय जिस्को आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतियों का अर्थ ग्रहण हो चुका है और इसमें प्रत्यक्षादि प्रमाणों की अपेक्षा अधिक प्रामान्य बुद्धि है प्रत्यक्षादि प्रमाण व्यावहारिक प्रमाण है वे व्यावहारिक भेद को विषय करते हैं और तत्व शादी वाक्य अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्य पारमार्थिक अभेद को बताते हैं ये निश्चय जिन अधिकारियों को हैं उनका प्रबल प्रामाण्य निश्चय रहेगा तत्व प्रतिपादक वाक्यों में अभेद प्रतिपादक वाक्यों में अधिक प्रामाण्य बुद्धि रहेगी और व्यावहारिक प्रामाण्य बुद्धि रहेगी प्रत्यक्षादि प्रमाण में और श्रुतियों में भी जो भेद प्रतिपादक श्रुति वचन है उन श्रुति वचनों में व्यावहारिक प्रामाण्य बुद्धि रहेगी तत्वावेदक प्रामाण्य बुद्धि नहीं रहेगी तो जो प्रबल प्रमाण मान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं अभेद प्रतिपादक श्रुतियों को उन्हें तो शब्दाद एवं प्रमेत इस अधिकरण के द्वारा बताया गया जो निश्चय है ब्रह्मात्म एक वही रहेगा उन्हें संशय ये नहीं होगा और ये अधिकरण उनके लिए नहीं बनाया गया है ये आत्मेति गृहती ग्रहयंती च ये जो अधिकरण है ये उन लोगों के लिए हैं जिनके बुद्धि में प्रत्यक्षादि अनेक प्रमाण भेद को बता रहे हैं जीव ब्रह्म के और उनका समर्थन भेद प्रतिपादक श्रुति भी कर रही हैं इसलिए प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाण बाकी पांच और श्रुतियों में भी भेदबोधक श्रुति वचन ऐसे सब सप्रमाण भेदबोधक श्रुति वचन अनुगृहित प्रत्यक्षादि भेद ज्ञापक प्रमाणों में अभेद प्रतिपादक श्रुति वचनों की अपेक्षा अधिक प्रामाण्य बुद्धि जिनकी है उनके चित्त में यह संशय हो सकता है कि अभेद प्रतिपादक श्रुति जैसा बता रही है ऐसा हम ध्यान करें या भेद प्रतिपादक श्रुति अनुग्रहित प्रत्यक्ष आदि जो भेद ज्ञापक जीव ब्रह्म के प्रमाण है उनके आधार पर परमेश्वर हमारे स्वामी हैं हम परमेश्वर के दास हैं इसी रूप में ध्यान करें यह संशय हो सकता है उन अधिकारियों के लिए यहां पर ये अधिकरण है ये बताया जा रहा है इस अभिप्राय से टीकाकार ने कहा भेद श्रुति अनुग्रहात भेद प्रत्यक्षादि प्राबल्यम आलंब्य भेद प्रतिपादक जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है और उन पर अनुग्रह करने वाली भेद श्रुति भी है जो आपातः लग रहा है कि भेद को ही बता रही है यद्यपि उनका भेद में तात्पर्य नहीं है वो तो अनुवादक है भेद की आगे समाधान भाष्य में बताया जाएगा तो भेद श्रुति अनुग्रहात्यक्षादी प्राबल्यम जिनके चित्त में भेद प्रतिपादक प्रमाणों में प्राबल्य का निश्चय है उनके चित्त में यह संशय हो सकता है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान कह रहे हैं उच्चते असम संशय संशय से उपपादनम क्रियते थे उचे संशय हो सकता है ये बताया जा रहा उन मध्यमाधिकारी मंदाधिकारी के चित्त में अरविरास जी के सामने तो सब अधिकारी हैं सबके लिए लिखना है अयम आत्मशब्दों अयं अयमाशबो मुख्य शक्य से अभ्युपगं सीवईश्वर अभेदसंभवें इतर था इतर तो ये ये कह रहे हैं अयं आत्म जो आत्मा शब्द हैं यह आत्मा पापमा विचरो विमृत्यु इस वाक्य में प्रयुक्त अयम आत्मा ब्रह्म इस वाक्य में प्रयुक्त आत्मा शब्द आत्मा शब्द के तीन अर्थ होते हैं मुख्य अर्थ मुख्यार्थ अर्थ और मिथ्या मुख्य आत्मा गौणात्मा आत्मा में से आत्मा है प्रत्यका साक्षी तो कहते हैं यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु अयम आत्मा ब्रह्मा इत्यादि में आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ लिया जा या बाकी दो अर्थों में से कोई अर्थ तो श्रुति तो वहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग मुख्यार्थ के लिए ही कर रही है यह श्रुति का जो अभिप्राय है मुख्यार्थ वहा आत्मा शब्द का है यह तब निकल सकता है जब जीव और ब्रह्म का अभेद संभव हो हा? मुख्यार्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग तब संभव हो सकता है जब आत्मा शब्द का जीव और ईश्वर का आपस में अभेद संभव होगा प्रत्येक आत्मा को साक्षी को वो दो प्रक्रिया में दो माने जाते हैं ना दो क्या एक ईश्वर साक्षी एक जीव साक्षी आत्मा शब्द का प्रयोग अधिकतर अतः है इनके लिए जीव साक्षी के लिए और जीव साक्षी का मुख्य रूप से बोधक जो आत्मा शब्द है वो यद्यपि जीव साक्षी और ईश्वर साक्षी कहने के लिए दो शब्द हैं जब तक उपाधि हैं प्रक्रिया में समझाने के लिए लेकिन वस्तुतः हैं दोनों एक और यहां ईश्वर के वाचक ईश्वर के बोधक वाक्य में आत्मा शब्द का प्रयोग आया है ईश्वर के वाचक वाक्य में जो आत्मा शब्द का प्रयोग आया वह मुख्य है मुख्यार्थ में है ये तब संभव होगा जब ईश्वर और जीव इन दोनों का वास्तविक अभेद संभव हो नहीं तो प्रत्येक आत्म विषयक जो आत्मा शब्द है उसका प्रयोग ईश्वर बोधक वाक्य में परमेश्वर बोधक वाक्य में मुख्य अर्थ में नहीं माना जा सकता ये कह रहे हैं यहां पर कि कहा गया हाँ अयम आत्मा शब्दों मुख्य शक्यते ते अभ्युपगंतुम अयम आत्मा शब्द से लेना यह आत्मा अपत पापमा इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द और अयम आत्मा ब्रह्म इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द वहां ब्रह्म शब्द तो ब्रह्म के लिए आया ही है और आत्मा शब्द है जीव के लिए और वो जीव कौन सा आत्मा शब्द का मुख्यार्थ लेंगे और प्रत्येक आत्मा साक्षी और दोनों का अभेद ब्रह्म पदार्थ का और आत्मा पदार्थ का तो वास्तविक अभेद संभव होगा तब तो ये मुख्यार्थ निकलेगा आत्मा शब्द का नहीं तो नहीं निकल पाएगा इस दृष्टि से कह रहे हैं कि अयम आत्मा शब्दों मुख्य शक्यते ते सती जीवेश्वर अभेद संभवे ए सती थाकार्थ ये सती सप्तमी है इतरथा तु इतरथा का अर्थ है यदि अयम आत्मा ब्रह्म यह आत्मा अपत पापमा इस वाक्य में आत्मा शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण न करके यानी इतरथा का तो अर्थ लेना जीव ईश्वर का भेद भेदवादी के अनुसार जीव और ईश्वर एक नहीं है भिन्न भिन्न है तो भिन्न होने पर फिर यहां आत्मा शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता भेदे भेद अभेद असंभवे सती यानी भेदे सती इतरथा इतर का निकलेगा जीव ईश्वर का भेद ही माना जाएगा अभेद संभव नहीं होगा तब तो कहते हैं इतर था तू गौण अयम अभ्युप भिन्न होता हुआ भी अभेद दिखाया जा रहा है तो जैसे कहा जाता है पुत्र के लिए उसके सुखी होने पर स्वयं को सुखी समझना उसके दुखी होने पर अपने को दुखी समझना यह गौण आत्मा है अन्य भेद निश्चय होने पर भी अभेद व्यवहार करना जिसके प्रति अभेद व्यवहार किया जा रहा उसे गौण आत्मा कहा जाता है ऐसे जीव और परमेश्वर आपस में भिन्न भिन्न है और भिन्न होते हुए भी अयम आत्मा ब्रह्म इसमें समानाधिकरण प्रयोग हुआ तो माना जाएगा कि वह गौण अर्थ में हो रहा है मुख्य अर्थ में नहीं ऐसे यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु वी अपमत्वादी बाकी विशेषण तो बता रहे हैं परमेश्वर को और वहां प्रत्येक आत्मा का बोधक आत्मा शब्द का गौण प्रयोग मानना पड़ेगा ऐसा ये, ये आपत्ति आएगी इतर था अयम गौणों इति मनते ऐसा मान रहे हैं जो संशय यहाँ कर रहे हैं वे मन का करता वो अधिकारी लेना जिस अधिकारी के लिए इस अधिकरण का आरंभ भगवान वेद जी ने किया है उस अधिकारी का मानना है कि यह आत्मा अप पापमा इत्यादि में आत्मा शब्द का प्रयोग मुख्य है या गौण है तो मुख्य मानेंगे तो अभेद होना चाहिए अभेद होगा जीव ईश्वर का तभी वो मुख्य प्रयोग हो सकता है नहीं तो जीव आत्मा पदार्थ जीव भिन्न है और परमात्मा भिन्न है और तब भी एकत्व तो बताया जा रहा है यदि तो वो गौण एकत्व तो होगा मुख्य एकत्व तो नहीं गौण अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ पुत्रादि के लिए जैसा मैं कहा जाता है ऐसा तो इस प्रकार ये उच्चेते इत्यादि से संशय पर जो आक्षेप किया गया था उसका निराकरण हुआ जिसका ये मानना है आत्मा शब्द मुख्यार्थम है या गौणार्थम है उसके चित्त में ये संशय उत्पन्न हो सकता है और उस संशय की निवृत्ति के लिए यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक अधिकरण आवश्यक है अब ये पूर्व पक्ष आ रहा है विपरीत क्या नाम किन तावत प्राप्तम? ये पूर्व पक्ष का अवतरण वाक्य है भाष्य में और पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है हम इति ग्राह्य इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं